देवी भागवत नवम स्कंध भगवान शंकर और शंखचूर्ण के पक्षों में घोर युद्ध इस आकाशवाणी को कर भगवती भद्रकाली ने अस्त्र चलाया चलाना बंद कर दिया अब वे क्षुधातुर होकर करोड़ों दानवों को लीलापूर्वक निगलने लगी भयंकर वेश वाली वे देवी शंखचूर्ण को खा जाने के लिए बड़े वेग से उसकी ओर झपटी तब दानों ने अपने अत्यंत तेजस्वी दिव्यास से उन्हें रोक दिया भद्रकाली अपनी सहयोगी योगनियों के साथ भांति भांति से दैत्य दल का विनाश करने लगी उन्होंने दानवराज शंखचूर्ण को भी बड़ी चोट पहुँचाई पर वे दानवराज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी तब वे भगवान शंकर के पास चली गई और उन्होंने आरंभ से लेकर अंत तक क्रमशः युद्ध संबंधी सभी बातें भगवान शंकर को बतलाईं दानों का विनाश सुनकर भगवान हंसने लगे भद्रकाली ने यह भी कहा अब भी रणभूम में लगभग एक लाख प्रधान दानव बचे हुए हैं मैं उन्हें खा रही थी उस समय जो मुख से निकल गए वे ही बच रहे हैं फिर जब मैं संग्राम में दानवराज शंखचूर्ण पर पाशपात्र छोड़ने को तैयार हुई और जब आकाश माड़ी हुई कि यह राजा तुमसे अग्रवध्य है तब से महान ज्ञानी एवं असीम बल एवं पराक्रम से संपन्न उस दानवराज ने मुझ पर अस्त्र छोड़ना बंद कर दिया वह केवल मेरे छोड़े नारद, भगवान शिव तत्व की पहुंच गए उन्हें देखकर शंखचूर्ण विमान से उतर गया और उसने परम भक्ति के साथ पृथ्वी पर मस्तक देख कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और भक्ति विनम्र होकर प्रणाम करने के पश्चात वह तुरंत रथ पर सवार हो गया और भगवान शिव के साथ युद्ध करने लगा ब्रह्मण उस समय शिव और शंखचूर्ण में बहुत लंबे काल तक युद्ध होता रहा कोई किसी से न जीतते थे और न हारते थे कभी समय अनुसार चूर्ण शस्त्र रखकर रथ पर ही विश्राम कर लेता और कभी भगवान शंकर भी शस्त्र रखकर कर विष पर ही आराम कर लेते शंकर के प्रयास से असंख्य दानों का कचूमर निकल गया इधर संग्राम में देव पक्ष जो के जो योद्धा मरते थे उनको विभु शंकर पुनः जीवित कर देते थे उसी समय भगवान श्री हरि एक अत्यंत आतुर बूढ़े ब्राह्मण वेश बनाकर युद्ध भूमि में आए और दानव राजूर्ण से कहने लगे दिद ब्राह्मण के वेश में पधारे हुए श्री हरि ने कहा राजन, तुम मुझ ब्राह्मण को भिक्षा देने की कृपा करो इस समय संपूर्ण शक्तियाँ प्रदान करने की तुम में पूर्ण योग्यता है अतः तुम मेरी अभिलाषा पूर्ण करो मैं निरीह त्रिशित एवं ब्राह्मण पहले आप जो चाहे सो ले सकते हैं तब अतिशय माया फैलाते हुए उन वृद्ध ब्राह्मण ने कहा मैं तुम्हारा कृष्ण कवच चाहता हूँ उनकी बात सुनकर सत्य प्रतिज्ञा शंखचूर ने तुरंत वह दिव्य कवच उन्हें दे दिया और उन्होंने उसे ले भी लिया फिर वे ही श्रीहरि शंखचूर्ण का रूप बनाकर तुलसी के निकट गए वहाँ जाकर कपटपूर्वक उन्होंने उससे हास विलास किया इस प्रकार शंखचूर्ण की पत्नी के रूप में उसका सतृत्व भंग हो गया यद्यपि तत्व रूप से तो वह श्रीहरि की परम प्रेसी पत्नी ही थी ठीक इसी समय शंकर ने शंखचूर्ण पर चलाने के लिए श्रीहरि का दिया हुआ त्रिशूल हाथ में उठा लिया वह त्रिशूल इतना प्रकाशमान था मानो ग्रीष्म का के सारभ उस त्रिशूल की तेज में चक्र के साथ तुलना की जाती थी उस भयंकर त्रिशूल को शिव अथवा केशव ये दो ही उठा सकते थे अन्य किसी के मन का वह नहीं था वह साक्षात सजीव ब्रह्मा ही था उसके रूप का कभी परिवर्तन नहीं होता और सभी उसे देख भी नहीं सकते थे नारद अखिल ब्रह्मांड का संहार करने की उस त्रिशूल में पूर्ण शक्ति थी